मंत्र पाठ हाँ जी ओ सहनावतू सहन थहवीर हेजतीवदीतमस् विदिषा बही हो चलिए जी हाँ, नमस्ते तो अब एक किस्वा होगा आज आव, होगा तो तरनी का है ना उसको पढ़े हाँ जी उसी में करूँ ते खु नव योगिनो मृदु मध्य अधि मात्रोपाया भवंती बोल रहे हैं कि ते हेलो नव योगी जो जिन्होंने ये जो क्या कहते हैं कि योगी जो है ना दो प्रकार के जो योगी है ना भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय प्रत्यय और उपाय जो योगी है हाँ जी तो उसमें से ये जो कह रहे हैं कि वे जो योगी हैं माने वे जो असम्प्रज्ञान समाधि को प्राप्त किए हुए जो योगी हैं या करने वाले जो योगी हैं वे जो योगी हैं वो नौ प्रकार के हैं नौ प्रकार के हल्लू शब्द का अर्थ क्या होता है जी जी ते तो हो गया वो अर्थ हो गया ना संस्कृत में खलू का शब्द क्या अर्थ है जी खलू अवश्य अर्थ में है निश्चय अर्थ में है अच्छा अच्छा, अच्छा। आ, बोल रहे हैं कि वे जो योगी हैं जो पीछे बताया है ना जी हाँ जी उपाय प्रत्यय में पिछले हाँ, मैंने हाँ, जो योगी हैं ये माने श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक जो है हाँ जी वो जो समाधि होते अन्य योगियों की होती है हाँ जी तो ये जो योगी हैं ये योगी प्रश्न ये है कि भाई सभी व्यक्ति एक साथ जैसे आप हम या बहुत सारे व्यक्ति उनके ग्रेड लीजिए हर एक एक बराबर नहीं है उनके साथ मैंने मिल कर के श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा इत्यादि जो उपाय है प्रज्ञा जो उपाय है इनको करना शुरू किया तो क्या एक साथ ही सबको ये असम प्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो जाएगी तो, है। हाँ सर तो, उनका बढ़ता जाएगा ऊपर ये कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो उसी में कह रहे हैं की इसलिए ते ही खलू नव योगिना मृदु मध्याधि जो उपाय नामक जो योगी हैं हाँ जी वो वे नौ प्रकार के है ते नौ प्रकार के योगी है वो समझे हाँ जी तो ते खु नव योगिना वो जो नौ योगी हैं मृदु मध्य और अधिमात्र उपाय वाले भवंती होते हैं मने मृदु उपाय वाले मध्य उपाय वाले और अधिमात्र उपाय वाले वे तीन प्रकार के योगी होते हैं उपाय सब श्रद्धा विस्मृत समाधि प्रज्ञा इन उपायों को कर रहा है परंतु एक तो योगी होते हैं जो मृदु उपाय वाले होते हैं मैने उपाय तो श्रद्धा विनस्मृति समाधि प्रज्ञा इसकी इस उपाय को तो करते हैं कम में करते है पर उनका उपाय है एकदम धीरे उपाय है कोमल उपाय है मृदु माने कोमल होता है ना जी हाँ जी हाँ जी एकदम जो है कोमल उपाय है और एक ऐसे होंगे की जो मध्य उपाय वाले होंगे और एक जो है अधिमात्र उपाय वाले होंगे अधिक उपाय करने वाले होंगे हाँ जी इसलिए कह रहे हैं ते खलू नव योगी मध्यादि मृदु पाया भवंती वे अवश्य जो है न योगी मृदु मध्यादि अधिमात्र उपाय वाले होते हैं न प्रकार के योगी मृदु मध्यादि अधिमात्र उपाय वाले होते हैं हाँ जी इसका मृदु पाया ते खलु नव भवंती मृदु मध्य अधिमात्र उपाय वाले वे अवश्य न होते हैं वे योगी नौ होते हैं हाँ जी हाँ, अगर नौ प्रकार तो अगले में अगले में आ जा एक हो जाएगा इस में। तब यथा मृदु मद, उपायो मध्योपायो अधिक मात्र उपाय तब ये था जैसे कि उसी का एक्सप्लेन कर रहे हैं हाँ कि उपाय का संबंध मृदु के साथ भी है मध्य के साथ और अधिमात्र के साथ भी है व्याकरण में जैसे कहा जाता है कि द्वंद के अंत में और द्वंद के आदि में जो पद द्वंद के शुरू में और लास्ट में उसका द्वंद के हरेक पद के साथ संबंध होता है द्वंद में जो जो पद है तो मृदु मध्य अधिमात्र जो उपाय मैने मृदुश्च मध्य इति मृदु मध्य अधिमात्रा जी तो और मृदु मध्य अधिमात्रा उपाया मृदु मध्य अधिमात्रोपाया ऐसा तो इसलिए उपाय का संबंध मृदु के साथ भी है मध्य के साथ भी है अधिमात्र के साथ भी है हाँ जी तो इसलिए उसी बात को कर मृदु पायो मध्योपायो अधिमात्रोपाय मान मृदु उपाय वाले योगी मध्योपाय वाले योगी और अधिमात्र उपाय वाले अभी तक खाली तीन ही विभाजन किया अगली अगले सेंटर्स में फिर नौ शुरू होना हो जाएगा लगता है जाए अभी तक तो तीन में विभाजन किया मध्य और अधिक भी में भी आ, अभी तीन का विभाजन है अगली में तीन विभाजन कि दो तीन प्रकार के पाय मध्यो पाय और अधिमात्रोपाय योग हाँ जी तुमने तो मृदु पाय योगी योगी का साथ जोड़ देंगे मृदु पाय पायो योगी मध्यो पायो योगी अधिमात्र पायो योगी हाँ जी आगे त्र मृदु उपाय विधो मधु संवेगो मध्य स्तीव्रम इति बोल रहे हैं अपि संवेद बोल रहे हैं कि ये जो तीन प्रकार के जो योगी हो गए मृदुपाय वाले मध्योपाय वाले और अधिमात्र वाले जो तीन प्रकार के जो योगी हुए ये तीन प्रकार के जो योगी हुए इन तीन प्रकार के योगियों में तत्र माने उनमें उन तीनों प्रकार के योगियों में जो मृदु वाले जो योगी हैं मृदु पायोपी मृदुपाय वाले भी जो है त्रिविधा तीन प्रकार के हैं तीन प्रकार के होते हैं त्रिविधा भवंती तो मृदुपाय योग मेरे मृदुपाय वाले भी जो है त्रिविधा भवति तीन प्रकार के होते हैं क्या तो मृदु संवेद देखो मध्य, मध्य संवेद और तीव्र संवेग अर्थात मृदु संवेद मृदु उपाय मध्य संवेद मध्योपाय सॉरी मृदु संवेद मृदु उपाय मध्य संवेद मृदु उपाय और तीव्र संवेग मृदु उपाय हाँ जी समझ गए जी हाँ जी, जी। मैंने मृदु उपाय कर रहा है पर उसके अंदर संवेग कितना है इच्छा कितनी है उसकी संवेद समझते ना जी हाँ जी इच्छा सम्यक वेग उसकी अच्छी वेग स्पीड वेग मान स्पीड होता है ना जी ठीक है हाँ हाँ. उसकी स्पीड कितनी है उसका वेग कितना है उसकी इच्छा कितनी है उसकी उस कार्य मन जो उपाय उपाय को करने की लालसा कितनी है कितना कितनी अभिल, कितना अभिल, कितनी अभिलाषा है अभिलाषा है, ना है ना जी तो ये तो प्रयत्न भी कितना है जी वैराग्य कितना है सब कुछ सब उसके अंदर संवेग के अंदर सब कुछ आ गया मैंने कितना आपके अंदर संवेग है व्यक्ति के अंदर कितना संवेग है इच्छा है कितनी भावना है उसके प्रति करने की हैं? तो तो बोल रहे हैं कि जो मृदु पाय वाले जो योगी है ये भी तीन प्रकार के होते हैं मृदु संवेग वाला मान मृदुपाय मृदु संवेग मृदुपाय मध्य संवेग मृदु उपाय तीव्र संवेग मैंने उपाय उसका मृदु है और संवेग मृदु है तो वह उतना जल्दी नहीं प्राप्त करेगा और संप्रजन समाधि को समय लगेगा और मृदु उपाय और मध्य संवेग है उपाय तो मृदु ही है कोमल ही है ज्यादा नहीं है परंतु तो संवेग उसके अंदर जो है उसके अंदर जो इच्छा जो है वह तीव्र है मैंने सॉरी मध्य है मीडियम है तो इसकी अपेक्षा से मृदु उपाय मृदु संवेग की अपेक्षा से मृदु उपाय मध्यमेग वाला जल्दी प्राप्त करेगा ऐसे मृदु उपाय तीव्र उसका उपाय मृदु है परंतु तो संवेग जो है उसकी जो उसके अंदर जो वेग है उसकी जो स्पीड है उसकी जो अभिलाषा है उसका जो वैराग्य है मैंने उसके अंदर जो संवेग है वह जो है तीव्र है तो इन दोनों की अपेक्षा मृदु उपाय मृदु संवेग मृद उपाय मध्य संवेग वाले योगी की अपेक्षा मृद उपाय तीव्र संवेग वाला ज्यादा जल्दी प्राप्त करेगा हाँ जी तो समझे जी नहीं समझ गया समझ गया तो, तो नौ की डिवीजन हो गई है जी उसमें। तो, तो मृद उपाय तो ऐसे हां। ही ऐसी करके तथा मध्योपाय उपायोपाय बोलते है वैसे ही जो वैसे मध्योपाय और वैसे अधिमात्र वाले भी होते हैं तो ऊंचा उस रूप में हो जाएगा मध्य तो पाया मैंने तथा मध्योपाय पाया अपी त्रिविध भवती और अधिमात्रोपा पाया त्रिविधा भवती मैंने वैसे मध्योपाय भी तीन प्रकार के होते हैं और अधिमात्रोपाय भी तीन प्रकार के होते यह हुआ की मध्योपाय मृदु संवेद मध्योपाय मध्य संवेग और मध्योपाय तीव्र संवेग तो ये तीन हो गया ऐसे ही अधिमात्रोपाय मृदु संवेग अधिमात्रोपाय मध्य संवेग अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग हाँ जी तो समझ गया ऊंचा हो गया अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग हो गया तीव्र संवेग तो उसी को कहेगा तो अधिमात्रोपाय के भी तीन कैटेगरी हो गया अधिमात्रोपाय मृदु संवेग अधिमात्रोपाय मध्य संवेद अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग तो ये जो तीन प्रकार के जो योगी हो वाले जो योगी हैं उनके मध्य में जो तीव्र संवेग वाला अधिमात्र पाया मात्रा भी माने उपाय भी अधिमात्र होगा अधिक होगा और उसके अंदर तीव्र संवे होगा तो उसके लिए समाधि और समाधि का जो फल है आनंद इत्यादि आनंद मोक्ष इत्यादि जो भी है वो समाधि और समाधि का फल वो अत्यंत आसन्नतम होता है अत्यंत सबसे समीप होता है समझे जी वही सूत्र में आ रहा है आगे, के आ, आगे तो, तो इसलिए त्र तत्र पाया नाम आगे पढ़िए उनमें से तत्र उनमें से अधिमात्र मैंने वो जो नौ प्रकार के योगी हुए उनमें से अधिमात्रोपाय वाले जो योगी हैं तो अधिमात्र उपाय वाले तीन प्रकार के योगी हो गए तीन तीन जी पीछे की ओर की तो बात ही नहीं किया उसका तो बहुत ही दूर है तो तीन की बातचीत किया इसमें मैंने अधिमात्रोपाय मृदु संवे अधिमात्र मध्य सम्वेग और अधिमात्र तीव्र संवेग इन जो अधिमात्र वाले जो तीन प्रकार के जो योगी हो गए अधिमात्र उपाय मृद संवेग अधिमात्र मध्य संवेग अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग इनके मध्य में उपाय नाम समझे जी हाँ जी इन ऐसे इन योगियों के मध्य में इकतीसवा सूत्र है अखिल तीनों के लिए उपयोग होगा अधिमात्रोपाय उपाय मृदु संवेग मध्य संवेग और तीव्र संवेग उन तीनों के लिए ये जी पढ़ाए हाँ अधिमात्रो पाया नाम जो कहा है ना अब तरणिका में हाँ जी अधिमात्रो तो, पाय नाम जो कहा है तत्र अधिमात्रो पाया नाम तो अधिमात्र वाले जो तीन प्रकार के योगी है उनके मध्य में जो है तुलना कर रहे हैं हाँ जी समझ गया है तो, हाँ जी नहीं समझ गया हाँ जी उनके लिए है तीव्र संवेगा नाम तीव्र संवेगा नाम तीव्र समेगा नाम आसन्न तो उनमें से जो अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग वाले जो योगी हैं योगियों की आसन्न माने उन तीन प्रकार मैंने मृदुपाय अधिमात्रोपाय मृदु संवेग अधिमात्रोपाय मध्य संवेद अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग इनके मध्य में जो अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग वाले जो योगी हैं उनकी जो है समाधि और समाधि का जो फल व आसन्न समीप है समझे जी? जी समाधि और और उसका और उसका फल भी उसकी जो व्याख्या कर रहे हैं ना कर दिया ना एक व्याख्या बस एक लाइन में है समाधि लाभ और समाधि फलम चवती थी ये हुआ मैंने आसन्न मैने समाधि लाभ आसन्न और समाधि फलम च आसन्न मैने तीव्र संवेद अधिमात्र पाए तीव्र संवेग वाले योगियों कि जो योगियों के जो समाधि की प्राप्ति और समाधि के जो फल है समाधि का जो फल है ये आसन्न है समीप है मनुष्य प्राप्त होता है उसकी अपेक्षा से समझे नहीं समझ गया हाँ जी हम्म आगे एक मिनट समाधि का फल तो, है सुख समाधि का फल है कैवल्यवल आनंद इत्यादि तो बाईस आप आगे बात है अच्छा आगे पढ़िए मृदु मध्या मात्र मात्र तत्ष हाँ आप बोल रहे हैं कि मृदु मध्याधि तत्पि विशेष तो ये ऊपर क्या कहा अधिमात्रोपाय तीव्र संवेद कहा ना जी हाँ जी नौवीं कैटेगरी जो हो गई थी नौवीं कैटेगरी जो थी हाँ जी, जी। अधिमात्रोपाय जो तीव्र संवेद है तो अधिमात्रोपाय तीव्र संवेद भी तीन प्रकार के हो गए अच्छा समझे जी हाँ तो अब कर रहे हैं नौवी कैटेगरी जो थी अधि नौवी जो कैटेगरी है उस नौवी कैटेगरी में भी वे नौमी हाँ। कैटेगरी में भी जो अंतिम भेद है अधिमात्रोपाय तीव्र मैंने अधिमात्रोपाय अच्छा। मध्य मृदु संवेद अधिमात्रोपाय मध्य संवेद को छोड़ दीजिए केवल हाँ। अधिमात्रोपाय जो तीव्र संवेद है अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग इनके भी जो है इनको भी भेद कर रहे हैं हाँ जी की मृदु तीव्र संवेग मध्य तीव्र संवेद और अधिमात्र तीव्र संवेग समझे जी हाँ जी माने वह में कोटि के जो योगी हैं उस में कोटि में भी जो अंतिम है अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग इस अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग का भी तीन कैटेगरी कर दिया हाँ जी तीन भेद हो उसके भेदों समझे जी हाँ जी तो मधि तो क्या बन गया अधिमात्रोपाय पाई मृदु तीव्र संवेग अधिमात्रोपाई मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्रोपाय अधिमात्र तीव्र संवेग है ना जी हाँ जी तो अधिमात्रोपाय मृदु तीव्र संवेग की अपेक्षा से उसको जो समाधि और समाधिक फल जो समीप में है उस वो आसन्न है समीप है उसके परंतु अधिमात्रोपाय मध्य माने तीव, मध्य तीव्र अधिमात्रोपायवेग वाले के लिए समाधि और समाधिक फल जो आसन्न तर है उसकी अपेक्षा से और पास में है और अधिमात्रोपाय अधिमात्र तीव्र संवेग वाले जो योगी होंगे उनके लिए समाधि आसन्नतम है सबसे अधिक नजदीक है समझ गया जी नहीं समझ गया हाँ जी तो इसलिए बाईस कैटेगरी हो गई है एक रूप, हाँ जी हाँ जी एक रूप में तो सत्ताईस कैटेगरी हो गई मगर उनसे डिवीजन नहीं किया खाली अखीरले की तीन आगे की नौवीं की तीन आगे बनाई वैसे कितना भी आप कर लीजिए परंतु जो है यहाँ पर जो तीन नौ प्रकार के योगी में जो अधिमात्र उपाय जो तीव्र हाँ। संवेग है और अधिमात्रो उपाय तीव्र संवेग का भी तीन कैटेगरी कर दिया की मृदु तीव्र आप तीव्र तो है तीव्र तो है अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे क्रिकेट इंडिया में खेला जाता है या यहाँ पर फुटबॉल इत्यादि जो खेला जाता है तो फुटबॉल के लिए या क्रिकेट के लिए जो बोर्ड ने जो चयन किया खिलाड़ी को सभी इससे क्या बोलते हैं कि राज्य से अब उसमें से यदि मान लीजिए कि उनमें से पूरे राज्य में से तीन व्यक्ति का चयन किया कि जो सबसे अच्छे खिलाड़ी है परंतु वो जो तीन व्यक्ति को जो चयन किया तो क्या तीनों व्यक्ति जो सबसे एक्सपर्ट है तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो अंतर होगा कि नहीं होगा अंतर होगा हाँ जी उसमें भी होगा हाँ जी मैं समझ गया उसमें तीनों में तीनों जो खिलाड़ी है तीनों खिलाड़ी में भी आप यदि कैटेगरी करेंगे तो उसमें भी अंतर होगा हाँ जी वो उच्च होते हुए भी उसमें भी कोई मृदु होगा मृदु तीव्र जिसको कह देंगे इसमें कोई भी तीव्र तो तीनों है तीनों खिलाड़ी तीव्र है बहुत ही एक्सपर्ट है पर उसमें अपेक्षा कर थोड़ा कम एक्सपर्ट होगा उसमें थोड़ा ज्यादा होगा उसमें थोड़ा ज्यादा होगा होगा कि नहीं होगा नहीं ठीक है तो उसमें जो शब्द अधिमात्र दो बार आएगा इसमें एक अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र संवेद अधिमात्र है हाँ जी और तीव्र तीव्र तीव्र भी, भी संद। जो है वो है अधिक तीव्र है ये नहीं कि मध्य तीव्र है जो तीव्रता भी है जैसे मान लीजिए कि तीन व्यक्ति दौड़ता है तो तीन व्यक्ति जो दौड़ रहा है दौड़ने में बहुत ही है, है एक्सपर्ट है तीनों परन्तु तीनों के दौड़ने में भी यदि आप जब तुलना करेंगे तो उसकी अपेक्षा से वो ज्यादा है उसके वो ज्यादा ऐसा होगा कि नहीं होगा हाँ जी नहीं होगा वो तो होगा जी तो ऐसे ही यहाँ पर है कि यहाँ पर अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग वाले जो योगी है तो अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग वाले बहुत सारे जो योगी हैं उनमें से भी जो तीव्र संवेग है उस तीव्र संवेग में भी तो उसका थोड़ा कम तीव्र संवेद होगा उसका जो थोड़ा बीच का तीव्र संवेगा उसको सबसे अधिक तीव्र संवेग होगा हाँ जी होगा कि नहीं होगा नहीं होगा तो अपि विशेषा का अर्थ क्या पड़ा उसके साथ में कि उनकी बता रहा हूँ इसलिए कह के मृदु मध्याधि मैंने मृदु मध्य अधिमात्र मात्र के होने से मैने जो अधिमात्रोपा तीव्र संवेग वाले जो योगी हैं उन योगियों के मृदु मध्य अधिमात्र के होने से ततोपी विशेष उस मतलब उससे भी विशेष है ततोपी विशेष का मतलब क्या हुआ जी उससे भी अभी विशेष है। उससे भी विशेष है इस उससे भी विशेष का मतलब क्या हुआ जी अधिमात्रोपाय मृदु तीव्र संवेग से विशेष है अधिमात्रोपाय मध्य तीव्र संवेद और अधिमात्रोपाय मध्य तीव्र संवेद से विशेष है अधिमात्रोपाय अधिमात्र तीव्र संवेग संवेग सबसे ऊंचा हो गया तथा अपी मैंने उससे भी विशेष है किससे भी विशेष है ये जो अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग वाले जो योगी हैं उनके जो तीन कैटेगरी है अधिमात्रोपाय जो तीव्र संवेग वाले जो योगी हैं तो अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग वाले योगियों में भी योगियों के मध्य में भी मृदु मध्य अधिमात्र के होने से इनमें भी मृदु मध्य अधिमात्र के होने से जो अधिमात्रोपाय मृदु तीव्र संवेग है उससे विशेष है अधिमात्रोपाय मध्य तीव्र संवेग और उससे भी विशेष है पाए अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग वाले योगी समझिए जी, हाँ जी समझ गया बहुत तो समझ गया हेतु में कह रहे हैं की मृदु मध्य अधिमात्र मृदु मध्य अधिमात्र के होने से मात्रत्व होने से तो पीछे वाले के साथ संबंध करेंगे तीव्र संवेगा नामक के साथ संबंध करेंगे समझ गया जी हाँ। हाँ, सारे तीस मैंने ऊपर से अनु तीव्र संवेगा नाम का तो गया तीव्र संवेगा नाम ऐसा क्योंकि तो मात्रता पंचमी है ना इसलिए तीव्र संवेगा नाम अर्थात अधिमात्रोपा तीव्र संवेगा नाम योगी नाम ऐसा अर्थ हुआ कि अधिमात्रोपा तीव्र संवेग वाले योगियों के मृदु मध्य अधिमात्रत्व होने से ततोपी विशेष उससे भी विशेष है उससे भी विशेष है अर्थात वो जो मृदु मध्य और अधिमात्र मान अधिमात्रोपाय मृदु तीव्र सम्य अधिमात्र उपाय मध्य तीव्र सम्य और अधिमात्रोपाय अधिमात्र तीव्र संवे ये जो है उससे भी उनमें भी ततोपी माने उससे भी उनमें भी ऐसा कर लीजिए कि अपेक्षा के जो उनमें भी विशेष है उनसे उससे भी विशेष है उससे भी विशेष मतलब हुआ उसकी अपेक्षा से वो उससे वो विशेष है उससे वो विशेष है हाँ अधिमात्रोपाय तीव्र मृदु तीव्र संवेद से भी विशेष है अधिमात्रोपाय मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्रोपाय मध्य तीव्र संवेद से भी विशेष है तथा मन से भी विशेष है अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र समय सबसे ऊंचा हो गया वो समझ गया हां जी समझ अब पढ़िए मृदु तीव्रो मध्य तीव्रो तीव्र इति अभी आप बता रहे थे तीनों की कैटेगरी बोलते हैं कि बल, वो कर दिया ना मृदु तीव्र मध्य तीव्र और अधिमात्र हो गया ना हाँ जी ती मैंने अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग वाले योगियों का तीन भेद कर दिया कि अधिमात्रोपाय मृदु तीव्र संवेद अधिमात्रोपाय मध्य तीव्र संवेद और अधिमात्रोपाय अधिमात्र तीव्र संवेदी वालों के वाले जो योगी हैं आगे पढ़िएशेषाह तद, तद, तद विषय विशेष आगे उसकी व्याख्या तथा भी आप में नहीं लिखा हुआ है यही यही लिखा यहाँ तो तद विशेषादपी विशेष विशेष है ब्रैकेट में लिखा हुआ हाँ जी अच्छा ब्रैकेट विशेष विषय बने उसी की व्याख्या है समझिए उससे भी विशेष है तो उसमें करे तद विशेषात अपी मृदु तीव्र संवेगना संवेदया अर्सना संवेज्ञा स्नातरा तस्माद अधिमात्र तीव्र संवेज्ञा अधिमात्रो उपाय उपाय स्न तम समाधि लाभ समाधि फलम चेति तो, तो यहाँ पर ये यह नहीं है मतलब तो इसका आगे से क्या कीजिएगा कोशिश कीजिएगा जब पढ़ेंगे ना तो तीन चार बार पढ़ कर के हिंदी में पढ़ के आइयेगा क्या बोलते है की संस्कृत पढ़ के आइएगा नहीं, अब और देखिये करूंगा हाँ कोशिश कीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा देखिए तद विशेषात उससे भी विशेष या उस विशेष से भी हाँ, तद भिशेशात, तद विशेषात विशेषात मने उस विशेष के कारण मने मृदु मध्य और तीव्र जो विशेष है इस मने तस्य मने तद विशेषात मने उस विशेष के कारण उस विशेष के कारण विशेष का मतलब भेद समझ लीजिए क्योंकि आपस में भेद हो गया ना जी हाँ जी जब ही कोई विशेष होता है तो एक से कोई दूसरा विशेष हुआ तो भेद हो गया ना आपस में हाँ जी तभी तो विशेष हुआ ना जी नहीं तभी विशेष तो ही होगा एक चीज स्पेशल हो जाएगी ना एक चीज उसमें स्पेशल जो है ना तो जब तक भेद नहीं होगा इसलिए विशेष का अर्थ तो भेद भी कर सकते ना जी हाँ जी बोलते तद विशेषाथ मैने उस विशेष के कारण उस विशेष के कारण अर्थात उस भेद के कारण क्या भेद है मृदु मधर अधिमात्र मृदु तीव्र मध्य तीव्र और अधिमात्र तीव्र ये जो भेद है ये जो विशेष है मृदु तीव्र विशेष अधि तीव्र विशेष अधिमात्र तीव्र विशेष ये अपने आप में विशेष है ना जी हां जी. तो उस विशेष के कारण मृदु तीव्र संवेगस्य आसन्नः मने मृदु तीव्र संवेग वाले योगी को समाधि और समा... समाधि लाभ और समाधि फल आसन्न है समीप है ततः उससे उसकी अपेक्षा से मध्य तीव्र संवेगस्य आसन्न तरह समाधि लाभ समाधि फलम तब सबके साथ जुड़ेगा समाधि लाभ समाधि फल सके साथ समझ गए हाँ जी तो उससे मने उससे मने उसकी अपेक्षा से अर्थात तीव्र अधिमात्रोपाय तीव्र मैने अधिमात्रोपाय जो मृदु तीव्र संवेग वाले जो योगी हैं उनको जो समाधि का की प्राप्ति और समाधि का फल समीप है उसकी अपेक्षा से तथा माने उसकी अपेक्षा से उससे अधिमात्रोपाय मध्य तीव्र संवेद वाले योगी को समाधि का लाभ और समाधि का फल आसन्न तर है समीप तर है उसके पास जल्दी लाभ होगा जल्दी असमाधि का फल की प्राप्ति होगी और फिर कर रहे हैं कि तस्मात तस्मात मे उसकी अपेक्षा से उससे उससे किसे अर्थात अधिमात्रोपाय मध्य तीव्र संवेग वाले योगियों की अपेक्षा से अधिमात्र तीव्र संवेग से मैंने अधिमात्रोपाय अधिमात्र तीव्र संवेग वाले योगियों की माने अधिमात्र तीव्र संवेग से अधिमात्रो पाया अर्थात अधिमात्रोपाय अधिमात्र तीव्र संवेग वाले जो योगी हैं उनकी उनको समाधि की प्राप्ति सम, प्राप्ति समाधि का लाभ और समाधि का फल आसन्नतम है सबसे नजदीक है समझ गया जी हाँ जी नहीं समझ गया जी तो कौन कितना उपाय करता है कौन किसके अंदर कितनी तीव्रता है ये सब पर निर्भर है कि भले ही एक साथ व्यक्ति आम, क्या कहते ये करे योग साधना आरंभ करे परंतु आवश्यक नहीं है कि एक साथ वो समाधि का मैंने समाधि को प्राप्त करे समाधि का फल जो है ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति आनंद की प्राप्ति वो मिल जाए वो तो जो यदि अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र सब मेघ वाला उसको जल्दी होगा सबसे जल, अधिक जल्दी होगा और जो अधिमात्रोपाय मध्य समय बोला उसकी अपेक्षा से थोड़ा कम होगा मतलब देर लगेगा और अधिमात्रोपाय और मृदु तीव्र समय होगा उसको थोड़ा और ज्यादा देर लगेगा हाँ जी समझ गया है? नहीं समझ गया उत्तर उत्तरतम हो गया ना इस जी सबसे ऊंचा हो, हो गया उत्तर उत्तर उत्तम उत्तर उत्तम उत्तरतम उत्तर ऐसा समझ गया कोई शंका इसमें नहीं शंका नहीं है नहीं वो तो समझ गया है तो तो चलिए आगे पढ़िए तो फिर शुरू शुरू करते हैं जी आज हाँ, हाँ, की। अच्छा अब कि, अस्मा देव देवस्तमा समाधिर भवत्या दुपायो किम एव भवति अथ अस् लाभ अन्या अचिद इति। बोल रहे किम मने क्या एतस्मादेव ये जो बता रहे हैं कि हैसन्नतम मने ये जो अधिमात्रोपाय जो तीव्र संवेग है अधिमात्रोपाय अधिमात्र तीव्र जो संवेग है तो अधिमात्रोपाय अधि मात्र तीव्र संवेग से ही समाधि और समाधि का फल आसन्नतम होता है समाधि और समाधि माने समाधि की प्राप्ति होती है आसन्नतम हो समाधि होती है अथवा अथवा लाभ या इस समाधि की प्राप्ति में भवती अन्योपिक उपायो नवा या इस समाधि के प्राप्ति में अन्य भी कोई उपाय है वा नहीं कि यही एक उपाय है प्रश्न समझ गया जी हाँ जी समझ गया हाँ जी प्रश्न समझ गया मैने अधिमात्रोप अधिमात्र तीव्र संवेद से ही समाधि आसन्नतम होता है कि इसके अलावा और भी कोई उपाय है कि जिससे हम समाधि को शीघ्र समाधि या समाधि के फल को अत्यंत जल्दी प्राप्त कर लेंगे ये प्रश्न है हाँ जी समझे नहीं समझ गया हाँ जी हम्म तो उसका उसमें उत्तर है ईश्वर प्रणिधान तो बोल ईश्वर प्रणिधान से यहाँ पर वा जो है वाह के बहुत अर्थ है वाक्य विकल्प भी अर्थ हैं और वाक्य समुच्चय भी अर्थ है समझे जी नहीं नहीं समझा जी अच्छा नहीं समझे वाह का अर्थ जिससे आपने कहा वाह वा वा जो शब्द है, है। हाँ जी समुच्चय भी अर्थ है और वा का विकल्प भी अर्थ है so समुच्चय से शब्द का अर्थ क्या बनेगा अब बता रहा हूँ विकल्प और समुच्चय का क्या अर्थ है विकल्प माने हुआ अथवा अच्छा विकल्प माने ये कर लो या ये कर लो दोनों में से कोई उपाय कर लो कोई आवश्यक नहीं है कि कोई आवश्यक नहीं है कि समाधि को प्राप्त करने के लिए अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग ही किया जाए अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र संवेग ही हो ईश्वर प्रणिधान से भी प्राप्त हो सकता है उसको भी यदि आपको वो कठिन लगता है तो ईश्वर प्रणिधान से कीजिए ईश्वर प्रणिधान कठिन लगता है तो उससे कीजिए इत्यादि अच्छा, अच्छा। तो ये विकल्प हुआ ये करो या ये करो इन दोनों में से कोई एक करो समझ गए नहीं समझ गए हाँ जी और जो समुच्चय होता है तो समुच्चय का मतलब ये होता है कि भाई वो तो पीछे वाला तो करना ही होगा परंतु उसके साथ साथ ये भी करो तो वो भी कीजिए और ये भी कीजिए तो आपको शीघ्र लाभ होगा अब जैसे मान लीजिए समुच्चय का मतलब हुआ आप समझ मैं गया दोनों राम पढ़ता है अथवा श्याम पढ़ता है इसका अर्थ हु और राम और श्याम पढ़ता है दोनों का एक ही अर्थ है जी नहीं एक बार दोबारा से नहीं मैं वैसे तो वाक का शब्द में कहा कि एक तो जो पीछे वाले जितने उपाय सबसे ऊंचे अधिमात्र उपाय प्रणिधान करो तो और भी अच्छा आगे बढ़ जाएगा वही उस रूप में आप मतलब ने. ये है कि मैं जहाँ तक जो समझ रहा हूँ की जैसे मैं बोला की आपको मैं उदाहरण अभी दिया की राम राम अथवा स्याम हाँ जी योग दर्शन पढ़ता है या मैं बोला कि सुधीर आनंद अथवा स्वस्ती कोई यदि बोल मतलब कोई बोला योग दर्शन कौन कौन पढ़ता है कौन पढ़ता है तो किसी को पूरा नहीं पता है तो बोला कि भाई तो मतलब सुधीर आनंद या स्वस्ती योगदर्शन पढ़ती है एक तो ये वाक्य हुआ, हुआ और दूसरा का कि भाई कौन कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता तो सुधीर आनंद और स्वस्थी दोनों मतलब दोनों योगदर्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने क्रिया के साथ यहाँ पर समुच्चय है मैंने स्वस्थी और सुधीर आनंद दोनों, दोनों पढ़ते, आहीं। हैं। आहीं। पढ़ते हैं पढ़ने क्रिया के साथ दोनों का समावेश है और तो, जब हम कहते हैं सुधीर आनंद या स्वस्थी पड़ती है तो यहाँ पर जो है, है किसी एक क्रिया के साथ आनंद है हाँ जी अथवा हो गया वो तो हाँ वो अथवा हो गया समझे ना हाँ जी तो वा का अर्थ जो होता है एक समुच्चय होता है हाँ, जब समुच्चय जिनका आपस में संबंध है उनका जब क्रिया के साथ दोनों का जब क्रिया के साथ संबंध हो तो समुच्चय का लाएगा हाँ जी और तो यहां एक का हो विकल्प तो इसका या इसका तो फिर विकल्प हो गया तो यहां पर ईश्वर प्रणिधानाद वा में यह है कि वा जो है किस अर्थ में है विकल्प अर्थ में है कि समुच्चय अर्थ में है मुझे तो समूचा में लगेगा जी मगर मैं कह नहीं सकता यदि हम यदि हम विकल्प अर्थ करेंगे तो हो गया कि वो है अथवा ये है अथवा ईश्वर हाँ। प्रणिधान से समझे नहीं मैं समझ गया वो तो कि मगर मन में जो आता है कि ईश्वर प्रणिधान जो इतना ऊंचा करेगा वही व्यक्ति कर पाएगा जो उसके साथ साथ कर रहा है बाकी उपाय सब कुछ करके साथ में कर रहा है हो सकता है कोई ईश्वर प्रणिधान कर सके बिना सब जो नो बाकी उपाय प्रत्यय उपाय जितने भी हैं उनको छोड़ के फिर भी होगा ही नहीं होगा ही नहीं लगातार होगा ही नहीं उसका ईश्वर प्रणा हो, हो, हो, हो सकता है हाँ जी के अर्थ बनेगा बोल रहे इसलिए यहाँ पर वा समुचे अर्थ में है मैं समझ गया कि ईश्वर प्रणी यही उपाय है कि और भी बोल रहे हैं कि अन्य भी उपाय है तो बोल रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान से और वामने मे और हां ईश्वर प्रणिधान से और जल्दी जैसे अधिमात्रोपाय अधिमात्र जो तीव्र संवेग है अधिमात्रोपाय, अधिमात्र तीव्र संवेग वाले जो योगी हैं, उनको जो समाधि लाभ जो आसन्नतम है बोल रहे हैं, उससे भी और अधिक आसन्नतम जो उनको तो कर ही रहा है परंतु वह ईश्वर प्रणिधान करता है तो ईश्वर प्रणिधान से और भी शीघ्र जो है समाधि की प्राप्ति होती है और समाधि का फल प्राप्त होता है जी समझे जी नहीं समझ गया हाँ जी मैंने ये नहीं कि अथवा अर्थ में है अथवा अर्थ में नहीं है नहीं मैं नहीं समझा ये समझ गया जी यहाँ पर समुच्चय अर्थ में ऐसा ध्यान रखिएगा क्योंकि तो अथवा अर्थ में करेंगे तो वो करो या ये करो परंतु ऐसा नहीं है कि जो उपाय करेगा ही नहीं और ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रधान प्रधान भी तो एक उपाय ही है न जी हाँ जी इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि आसन्नतम जो है आसन्नतम को भी बांट दिया कि आसन्नतम से भी और अधिक आसन्नतम मैंने आसन मैं इसलिए ऊपर अब तक मैंने कहा था, था ना कि क्या एक तस्माद आसन्नतम समाधि भवति क्या इसी आसन इसी से ही मैंने इससे ही समाधि आसन्नतम है यार किसी और से चीज से आसन्नतम है या इसकी प्राप्ति में अन्य भी कोई उपाय है आसन्नतम के लिए समाधि या समाधि के फल की प्राप्ति के लिए है या नहीं तो बोल रहा है कि है या ईश्वर प्रणिधान से भी मन ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान से और भी आसन्नतम है ये समाधि व यहाँ पर और अर्थ में है यहाँ पर अथवा अर्थ में नहीं है नहीं, समझ गया समुचा अर्थ में है आप ये और समुचे अर्थ में यही होना है एडिशन नहीं है रिप्लेसमेंट नहीं है जी हाँ तो ईश्वर तो तो, से हाँ जी ईश्वर प्रणिधान से माने ईश्वर के प्रणिधान से समाधि और समाधि का जो फल है वह आसन्नतम है माने उन सभी उपायों को करते हुए जो ईश्वर प्रणिधान करता है तो ईश्वर के प्रणिधान से समाधि और अधिक जल्दी आसन्नतम है समझे जी नहीं समझ गया हाँ जी समझ गया तो ये यह उसमें विशेष हो गया ना जी वो ईश्वर को समझी हाँ जी जी।, जी।, जी। पढ़ू फिर इसको, इसको प्रणिधान हाँ ईश्वर प्रणिधान प्रणिधान का क्या अर्थ खुद ये बताएगा इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ की ईश्वर के प्रणिधान्यास so, भाषा है ब्रैकेट में प्रणिधाना प्रणिधानाद भक्ति आवर्तिता आवर्तिश्वर ईश्वर सब कन्या मात्र सम... तो ये बोल रहे हैं कि प्रणिधाना का मतलब है कि भक्ति विशेषाथ प्रणिधाना का मतलब क्या है जी भक्ति विशेष भिशेशा। भक्ति विशेषाथ मान ईश्वर के भक्ति विशेष से भक्ति विशेष का मतलब क्या हुआ जी भक्ति का मतलब होता है भक्ति का जो रूट है वह भज है भक्ति का रूट क्या है जी भज भज भज धातु से तीन सफिक्स किया है तो भक्ति बना है तो भक्ति का मतलब है सेवन करना भक्ति का मतलब क्या है जी लिटरल मीनिंग सेवन करना सेवन करना तो, तो भक्ति का मतलब है सेवन करना तो सेवन करने का मतलब क्या हुआ जी जीवन में ईश्वर का सेवन करने का मतलब क्या हुआ जी हाँ ईश्वर को खाना तो नहीं है उसका उसकी सेवा करना करना ईश्वर का का मतलब की सेवन करने का मतलब हुआ कि की का पालन पारन करना। पारन करना नहीं समझे नहीं समझ गया समझ गया हाँ ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हाँ जी इसलिए आप जी का जो ईश्वर प्रार्थना इस्� में करेंगे तो वहाँ पर वो जो भक्ति अर्थात ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे हाँ विशेष विशेष रूप में तत्पर रहे थीक है थीक है, थीक है, है ना जी तो ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तो ईश्वर की आज्ञा का पालन ये है भक्ति हाँ जी और ईश्वर की आज्ञा का पालन का मतलब क्या हुआ जी देखिए पूरे दुनिया पूरे समाज को संपूर्ण विश्व में जितने भी मनुष्य है इनको हम चार भाग में बांट सकते हैं एक रूप में चार भाग में फिर दूसरे रूप में चार भाग में संपूर्ण को के मनुष्य को चार भाग में ऋषियों ने बांटा है बांट क्या सकते है बांटा है भले आज फॉलो हो या करना हो देव पित्री और एक तो है एक है ब्रह्मचर्य आश्रम एक है गृहस्थ आश्रम एक है संयास आश्रम श्रम एक है संश्रम तो आश्रम की दृष्टि से चार ये हो गया समझ गया जी, नहीं जी। और वर्ण के रूप में भी मनुष्य को चार भाग में बांट सकते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तो ईश्वर के भक्ति विशेष जो कर रहे हैं भक्ति मानी ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे ब्रह्मचारी जो है जब व्यक्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचर अवस्था में है मैने जब तक वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया है पढ़ लिख नहीं लिया है तब तक उस ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके उस ब्रह्मचारी का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का जब अनुसरण करता है तो वह ईश्वर की भक्ति कर रहा होता है ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा होता है गृहस्थी जो गृहस्थ आश्रम में है और गृहस्थ आश्रम में रह करके परमात्मा ने वेदों में जो आज्ञा दी है उस गृहस्थ आश्रम के जो कर्तव्य कर्म को वह कर रहा होता है तो वह गृहस्थी जो है ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा होता है ब्रस्थी जब वह बांधप्रस्थ में जाता है और वहां पर उसका जो कर्तव्य कर्म है उस कर्तव्य कर्म को जब कर रहा होता है तो वह ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा होता है और सन्यासी का जो कर्म है जब सन्यासी संयासी जब उसका जो कर्तव्य कर्म है उसको वह कर रहा होता तो वह ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा होता समझे जी नहीं समझ गया हाँ जी तो ब्रह्मचारी के ईश्वर की आज्ञा का पालन अलग है गृहस्थी का कर्तव्य अलग है वस्थी का कर्तव्य अलग है सी का कर्तव्य अलग है ऐसे ही जब हम योग्यता के दृष्टि मनुष्य को बांटते हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्वर शूद्र तो ब्राह्मण जो व्यक्ति है ब्राह्मण का जो ब्राह्मण अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है तो वह ईश्वर की भक्ति कर रहा है क्षत्रिय जब अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वह ईश्वर की भक्ति कर रहा है और वैश्य जब अपने कर्तव्य कर्म को करता है तो वह ईश्वर की भक्ति कर रहा है और जब शूद्र जब ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य इसमें से कुछ नहीं बना तो वह शूद्र का अर्थ है जो केवल सेवा करना तीनों का तो वह अपनी आज्ञा का पालन कर रहा होता है तो वह ईश्वर की भक्ति कर रहा होता है तो सब सभी योग्यता के दृष्टि से वर्ण की दृष्टि से सबका अपना अपना कर्तव्य कर्म है सबको परमात्मा ने अलग अलग सबका जो है ब्राह्मण का अलग कर्तव्य का का ये ब्राह्मण है याजन क्षत्रियन अध्यापन इत्यादि पाठन पाठन और ऐसे ही जो है क्षत्रिय का अलग है वैश्य का अलग है शूद्र का अलग है तो सबका अलग है सब अपने अपने कर्तव्यों का का पालन कर रहा होता है तो वह जो है ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा होता है तो ये तो जब हम आश्रम के दृष्टि से और योग्यता के दृष्टि से जब चार चार भाग में बांट दिए सबका कर्तव्य कर्म है और वह ठीक तरीके से कर रहा होता तो ईश्वर की भक्ति कर रहा होता है परंतु इसमें एक ऐसी चीज है कि चाहे वह योग्यता के दृष्टि से हो चाहे वह के आश्रम के दृश्य से हो पर तो कुछ ऐसी चीज है कि सबको करना होता है जैसे ईश्वर की उपासना अब जैसे यज्ञ कर्म है गृहस्थी ब्रह्मचारी जो है ब्रह्मचारी गृहस्थी बान प्रस्थी इन तीनों के लिए यज्ञ कर्म का विधान है ईश्वर ने आज्ञा दिया है परंतु सन्यासी के लिए ऑप्शनल है सन्यासी जो होता है करे भी तो ठीक है नहीं भी करे तो ठीक है दोनों है तो परंतु जैसे ईश्वर उपासना जो है हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है अनिवार्य है चाहे वह ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थी हो चाहे बांधपस्थी हो चाहे सन्यासी हो चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो ईश्वर उपासना सबके लिए है तो कुछ ऐसे कर्तव्य कर्म है जो सबके लिए है मनुष्य मात्र के लिए है और कुछ ऐसे कर्तव्य कर्म है कि सबके लिए नहीं है सब अपने अपने आश्रम में जो उस आश्रम का तो यहाँ पर जो प्रणिधान आत्मा नेश्वर के प्रणिधान से भी और अधिक शीघ्रतम लाभ होता है सन्नतम होता है वह समाधि और समाधि का फल तो भक्ति विशेषात यह भक्ति विशेष हुआ कि अपने अपने आश्रम में रह करके उस ईश्वर की आज्ञा का पालन करना और उपासना विशेष रूप क्योंकि वह भी ईश्वर की आज्ञा है परंतु तो यह सबके लिए है मनुष्य मात्र के लिए है तो ये भक्ति तो ईश्वर की भक्ति विशेष से समाधि और समाधि का लाभ जो है शीघ्र होता है समझ गए हाँ जी आ, तो वो प्रणिधानात भक्ति विशेषात भक्ति विशेष से अब हमें लग रहा है कि भक्ति विशेष आप लोग तो समझ गए होंगे आप समझ गए होंगे नहीं समझ गया समझ गया हाँ जी हाँ भक्ति विशेष तो भक्ति विशेषात आगे करें आवर्तित आवर्तित का मतलब होता है जैसे समझा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से नाराज है कोई व्यक्ति हालांकि इसमें कभी नाराज नहीं होता एक समझाने के लिए मैं बात आपको कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए कि आवर्तित क्या चीज है तो कोई व्यक्ति किसी से नाराज है अब नाराज है तो जिससे नाराज है उससे वह मुख मोड़ लेगा हाँ जी उसकी वह उपेक्षा कर देगा उसकी उपेक्षा रखेगा करेगा ना जी हाँ जी। परंतु वह व्यक्ति वह सोचता है कि भाई ये हमसे जो नाराज है हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे कि वह हम हमारे से जो नाराजगी वह नाराजगी उनका समाप्त हो जाए जब ऐसा मन में सोच करके और फिर वह जो है वह ऐसा कर्म करता है कि सामने वाले को जो प्रसन्न कर देता है उसकी नाराजगी जब हट जाती है तो वह उसकी ओर अभिमुख हो जाता है वह उसकी ओर झुक जाता है वह उसकी ओर मुख कर लेता है बोले वह नाराजगी समाप्त हुई तो आप उसके सामने जा सकते हैं हाँ जी वो आपके तरफ मुख कर लेगा समझे कि नहीं हाँ जी ऐसे ही ईश्वर की जो भक्ति विशेष है मने सभी आश्रम और सभी वर्णों के जो अपने कर्तव्य कर्म है ईश्वर तो उपासना से लेकर के सब तो वो कर्तव्य कर्मों को जो करता है ये भक्ति विशेष हुआ तो उस भक्ति विशेष से आवर्तित ईश्वर मने अभिमुख हुआ ईश्वर मने जब ही भक्ति विशेष किया तो परमात्मा उसकी ओर अभिमुख हो गया समझिए हाँ जी तो आवर्तित लौटा हुआ मने उधर मुख किया हुआ परमात्मा का भाव समझने का कोशिश करेंगे मुख परमात्मा का है नहीं मने उस भक्ति विशेष से वह परमात्मा उसकी ओर हो गया उसको प्राप्त हो गया वो तो वह अभिमुख जो ईश्वर है वह तम अनुग्रहण वह उसको अनुग्रह उसके ऊपर अनुग्रह करता है उसके ऊपर कृपा करता है परमात्मा जो है उसके ऊपर कृपा करता है और जब कृपा किया तो समाधि और समाधि का फल की प्राप्ति हो गई माने परमात्मा की भक्ति विशेष करता है तो ईश्वर की कृपा होती है और ईश्वर की कृपा जब होती है तो फिर जो है कि वह समाधि और समाधि के फल को शीघ्र प्राप्त कर लेता है शीघ्र बहुत ही अति शीघ्रतम से शीघ्रतम प्राप्त कर लेता है अभिध्यान मात्र न अभिध्यान मात्र से अभिध्यान मात्र से बस उनके मन में जो अभिध्यान संकल्प मात्र अभिध्यान का मतलब करेंगे संकल्प मात्र से मन बस संकल्प मात्र का मतलब हुआ कि बस परमात्मा के ये हुआ उनके ऊपर कृपा किया कि बस हो जाए उसके समाधि की प्राप्ति या समाधि का लाभ तो बस हो गया संकल्प मात्र अभी ध्यान मात्र ध्यान मात्र ऐसी ऐसे परमात्मा की इच्छा हुई कि हो जाए इस संकल्पी संकल्प मात्र से जो है उसके ऊपर अनुग्रह करता है समझ गए उस युग अनुग्रहित करता है तो एग्जांपल जैसे हो सकता है कि एक माँ छोटे बच्चे को देख रही है कि ये प्रयत्न कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर प्रयत्न हाँ। कर रहा है तो उसके पास पहुंचा है अब उससे ऊपर नहीं उठ सकता तो माँ उसको उठा लेती है उठा तो तो देती है परमात्मा परमात्मा देख हाँ। रहा है कि असली प्रयत्न कर रहा है नहीं अगर कर रहा है तो उसको और फल उसमें कह रही उसको प्यार के रूप में कह रही है उसको और पास में ले आया और पास में ले आती मैं समझ गया हां जी तो बोल रहे हैं तो कि तब अभिध्यान मात्रात् अपि योगिनः तम समाधि लाभ समाधि फलम भवति। तो बोलते हैं तत्न उस अभिध्यान मात्र से भी या उसके तत मान तत् ऐसा कर दीजिए उसके अभिधान माने उस ईश्वर के अभिध्यान मात्र से भी माने ईश्वर के जो संकल्प मात्र है उसने चाह की भाई उसको जो है समाधि की प्राप्ति हो जाए क्योंकि वो भक्ति कर रहा है वो हमारी आज्ञा का पालन कर रहा है तो उसके अभिध्यान मात्र से भी योगी को जो है समाधि का लाभ और समाधि का फल आसन्नतम होता है समझ गए समझ गया हां हा, मने वो अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र समे से होता है से तो होता ही है परंतु यदि वह किया और उसके बाद भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है ऐसा भी हुआ ना जो होता है परंतु उसमें कोई कमियां हो गई या कुछ इस तरीके से है फिर वो उसमें तो ईश्वर प्रधान करता है तो और अधिक लाभ हो जाता है परमात्मा उस पर कृपा कर देते हैं हाँ जी ये समझ में आ गया नहीं समझ में आ गया आ गया ये तो नहीं है ये परमात्मा परमात्मा तो अकामो है मगर जो उसकी कामना करता है उसको फल दे देता हाँ, कामना करता परमात्मा हाँ। अकामो धीरो अमृता स्वयंभू स्वयंभू हाँ जी उसमें दसी नृप्तु न कु नमे वी अभा मृत्यु नृत्यु तमेब विद्वान हाँ। न विवाह मृत्यु मृत्यु और अजरम युवान में से करके है न अका धीरो अमृते नक्भावरो में वो टोट हाँ। के मन में फिर मैं मीनिंग साथ रखता हूँ तो मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है कोई ऐसी बात नहीं तो ये कहने का अभिप्राय वो परमात्मा में तो कामना तो है ही नहीं कामना वो कामना तो, तो है, है।, है ही नहीं आ, कामना है। हम तो, तो में। है वो तो निष्काम है उसके अंदर परमात्मा कामना से रहित है निष्काम है तो परंतु जो करता है उसको परमात्मा फल दे देता है न तो इसलिए कहा कि ये न अयम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते यमेव ऐसा वृणते तेन लभ्य त आत्मा वृणते तनुम स्वाम बोल रहे हैं कि यह जो आत्मा है प्रवचन से प्राप्त नहीं होता है बहुत बुद्धि है उससे प्राप्त नहीं होगा बहुत यदि उपदेश सुन लिया उससे भी नहीं होगा वो तो वह परमात्मा जिसको चयन कर लेता है उससे वो उसको लभ्य होता है वह समझेगी नहीं? नहीं समझ गया समझ गया आ, तो ये करमात्मा जब कृपा करता है तो वह और अधिक समाधि और समाधि का फल जो है उसको प्राप्त कर लेता है समाधि का लाभ और समाधि समाधि की प्राप्ति और समाधि का फल प्राप्त कर लेता है और कोई शंका नहीं नहीं जी, आपने बहुत अच्छी व्याख्या दे दी मुझे समझ में आ गया <laughs> मंत्र पाठ करें हां जी हां जी अब तो जो है फिर बुधवार को करेंगे ना हाँ बुधवार को हाँ जी चलिए अगले ओ, अगले वीरवार को अगले सप्ताह बुधवार को बात आपसे। जी। पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते पू्यम शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते जी नमस्ते।